से हम सभी भाई बहनों को मानव जीवन मिला है उन्हीं की यह विशेष कृपा है कि हम सभी भाई बहन इस जीवन में सत्संग का महत्व मानते हैं और सत्संग की दृष्टि से यहाँ आकर के उपस्थित हुए हैं सत्संग का बड़ा भारी महत्व तो है मानव जीवन में यह सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है मानव जीवन का इसलिए कि इस जीवन की समस्याएं सत्संग के द्वारा ही हल होती हैं और किसी उपाय से नहीं सत्संग का अर्थ क्या है अब ऐसे सोचकर देखिए कि समग्र उत्पत्ति जो हुई है निर्माण का जो क्रम सृष्टि में अनवरत चल रहा है उस समस्त उत्पत्ति के पीछे मूल के रूप में कोई अनुत्पन्न तत्व अवश्य है जिसका आदि अंत नहीं है जिसमें से सृष्टि का आरंभ हो होता है निर्माण और विनाश का क्रम चलता है उस अनुत्पन्न अनादि और अनंत तत्व को सत्य करते हैं आप सहमत हैं इस बात से बोलते जाइए <laughs> अनुत्पन्न तत्व को सत्य कहते हैं तो ऐसा सोचने से बहुत स्पष्ट मालूम होता है कि हम सभी भाई बहनों ने जो जीवन धारण किया है अथवा जो जीवन हमारा चल रहा है वह उसी नित्य तत्व के आधार पर ही आधारित है इस दृष्टि से हम सभी के जीवन में वह नित्य तत्व वह सत्य सदैव विद्यमान है तो अनुभवी संत ने हमें यह बताया कि वह सत्य तो नित्य विद्यमान है उसी के आधार पर हमारा जीवन आधारित है फिर भी सत्संग का अर्थ क्या है तो अर्थ यह है कि उस नित्य तत्व के नित्य विद्यमान होने पर भी अपने भाई बहनों को हम लोगों को उस सत्य की उपस्थिति का आनंद नहीं आ रहा है सत्य के संबंध में हम लोगों ने क्या सुना वह अविनाशी है, है सर्वव्यापी है आनंद स्वरूप है प्रेम स्वरूप है ऐसा जो सत्य है अनादि अनंत आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप और वो और वह सत्य हम सब भाई बहनों में विद्यमान है तो हम लोगों को आनंद का अनुभव होना चाहिए था ठीक है ना? प्रेम स्वरूप सत्य नित्य विद्यमान है तो उसके प्रेम के रस का मधुर आस्वादन हम लोगों को होना चाहिए था होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा है खो क्या रहा है तो सत्य के संग में होने का अनुभव तो नहीं हो रहा है लेकिन नाशवान शरीर के साथ जुट जाने का जो परिणाम स्वभाव से होना चाहिए था उसका अनुभव हो रहा है अब थकावट लग गई, अब भूख लग गई, अब नींद आ रही है अब बीमारी सता रही है अब मृत्यु का भय सता रहा है यह अनुभव कहाँ से आ रहा है यह अनुभव आ रहा है असत्य नाशवान शरीर के साथ अपने को मिला लेने का ठीक है ये अनुभव हो रहा है तो सत्य के संग में होने का जो आनंद और प्रेम का रस मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और अनित्य शरीर जो कि बन गया है निरंतर बदल रहा है और मिट जाएगा अनेकों शरीरों को मिटते हुए हमने देखा है विवेक के प्रकाश में यह निश्चित है कि आज जिस शरीर को लेकर संसार में हम विचरण कर रहे हैं यह भी किसी भी क्षण में, में मेरा साथ छोड़ देगा ये बात अपने को पता है कि नहीं है तो नाशवान शरीर के साथ में जो कि जो कि भ्रमवस संबंध मैंने मान लिया उसका प्रभाव अपने पर हो रहा है थकावट लग गई निद्रा आ गई भूख लग गई बीमारी सता रही है कमजोरी आ गई सबलता आ गई ये सब प्रभाव हो रहा है तो सत्संग का अर्थ क्या है तो सत्संग का अर्थ यह है कि अपने जाने हुए असत्य संग का हम त्याग करें तो नित्य विद्यमान सत्य की उपस्थिति का अनुभव अपने को हो जाएगा ये अर्थ है सत्संग का ये जाना हुआ असत है कौन सा कि भाई नाशवान शरीर को मैंने अपना माना तो अपना मानने से भी ये अपना हो करके रह नहीं सकेगा इस बात को जानते हुए भी उसके संग में रहना मुझे पसंद आया तो ये असत का संग हो गया ठीक है शारीरिक बल किसी भी क्षण में साथ छोड़ देगा इस बात को जानते हुए भी शरीर के बल का आश्रय धन के बल का आश्रय बौद्धिक योग्यता क्षमता का आश्रय समाज और सरकार के दिए हुए पद का आश्रय ले करके हम लोग रहते हैं और उस आश्रय पर अपने को सुखी करने का प्रयास करते हैं तो ये हमारा जाना हुआ असत है ठीक है इस जाने हुए असत के संग के त्याग का नाम सत्संग है सतका संग तो नित्य निरंतर है ही उससे तो कभी कोई विचिन्न हो ही नहीं सकता उसके बिना पल मात्र के लिए हमारा आपका अस्तित्व रह नहीं सकता तो जो सदा सदा से है उसको करेंगे क्या और जो मेरे करने से होगा वो रहेगा क्या जी नहीं रहेगा तो सत्य का संग करना ये ये कहते बनता नहीं है क्या कहते बनता है कि भाई जाने हुए असत के संग का त्याग करो तो जो मेरा जाना हुआ असत है उसके संग का त्याग करने से जो सत्य अपने में इसी वर्तमान में विद्यमान है उसकी विद्यमानता का आनंद अपने को आ जाता है अब आज हम सभी भाई बहन जो यहाँ बैठे हैं, इस उद्देश्य को लेकर बैठे हैं कि मानव जीवन की समस्याओं का समाधान होना चाहिए कैसे हो सकता है तो सत्संग के आधार पर हो सकता है सत्संग का अर्थ क्या है तो अपने जाने हुए असत के संग का त्याग करना है यही एक पुरुषार्थ है जो इस जीवन को पूर्ण बना सकता है यही एक पुरुषार्थ है जो इस जीवन की गरिमा को महिमा को अभिव्यक्त होने में सहायता कर सकता है अब मौलिक समस्याओं को सामने रखकर देखो ऐसे तो पूछें हम अथवा एक लिस्ट बनाना आरंभ करें कि जीवन की समस्याएं क्या है तो बहुत लंबा लिस्ट बन जाएगा और बहुत सी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ जाएंगी कि जिनको बार बार हल करने पर भी बार बार नई नई समस्याएं उठती ही रहती हैं, लेकिन इस मानव जीवन की कुछ मौ। मौलिक समस्याएं ऐसी हैं कि जिनका एक बार समाधान हो जाए तो फिर कोई नई समस्या उठती नहीं है तो ऐसी समस्याओं पर विचार करना इस सत्संग का एक उद्देश्य है अब जैसे सोच लीजिए हम सभी भाई बहनों ने इस दुनिया में इस शरीर को लेकर जितना समय बिताया उसमें बहुत बार कई प्रकार के सुख और कई प्रकार के दुख अनुभव किया हमने तो सुख तो हम लोग अपनी पसंदगी से लेते हैं अच्छा लगता है लेकिन ऐसा कोई सुख इस संसार में अब तक नहीं मिला जिसमें कि किसी प्रकार का दुख सम्मिलित न हो ये हमारा आपका अपना अनुभव है जैसे बहुत अच्छा स्वादिष्ट रुचिकर और प्रेम पूर्वक भोजन सामने आवे तो उसके ग्रहण करने का सुख तो अब प्रकृति का विधान देख लो भोजन को अच्छी तरह से पूरा स्वाद लेकर खाने का सुख कब मिलता है जब ठीक उसके पहले अच्छी तरह से भूख लगने की पीड़ा आपको मिल जाए ठीक है ना जी अगर अच्छी तरह से भूख लगना अन्न की जो थैली है शरीर विज्ञान का तथ्य है तो उसमें संकुचन और फैलाव एक क्रिया होती है थोड़ी थोड़ी देर पर दो दो चार चार घंटे पर प्रकृति का ऐसा विधान है कि जीवन को धारण करने में प्राण शक्ति जो खर्च होती है उसकी कुछ कुछ क्षतिपूर्ति करने का इंतजाम प्रकृति ने किया है तो कुछ कुछ घंटों पर व्यक्ति को भूख लगती है तो भूख जब लगती है उसमें पेट की अन्न की थैली में संकुचन की क्रिया जब होने लगती है तो भीतर भीतर स्नायु में एक तनाव होता है उसको व्यक्ति एक भूख की पीड़ा के रूप में अनुभव करता है तो जब तक आप अच्छी भूख लगने की पीड़ा को अनुभव नहीं करिएगा तब तक आप सुस्वाद भोजन के रस ले लेकर खाने का सुख संभव नहीं होगा एक उदाहरण लंबा चौड़ा विस्तार करने की जरूरत नहीं है आप सभी भाई बहन जानते हैं इसको तो संसार के किसी भी प्रकार के सुख को सामने रखकर देख लीजिए कि उसके आदि अंत में मध्य में दुख सम्मिलित था कि नहीं था है कि नहीं है तो होता क्या है शरीर के साथ संसार में हम लोग रहते हैं तो अनेक प्रकार से हमारी चेष्टाएं ये होती हैं कि इस शरीर के माध्यम से संसार के संपर्क से सुख मिलता रहे ये तो अपनी इच्छा रहती है और प्रत्येक सुखद घटना के साथ आगे पीछे अनेक प्रकार की असुविधाएं और दुख सम्मिलित रहते हैं तो मनुष्य के जीवन की मांग क्या है मनुष्य के भीतर से ऐसी आवश्यकता महसूस होती है कि कितना अच्छा होता कि सुख तो मिलता लेकिन दुख न शामिल होता ऐसा ऐसा अभी तक मिला नहीं है ये बात दूसरी है लेकिन ऐसी आवश्यकता आपको लगती है कि नहीं दुख रहित सुख मिले ऐसी जरूरत आप अनुभव करते हैं तो यह मानव जीवन की विशेषता है मानवे तर योनियों में प्रकृति के विधान के अनुसार सुख दुख भोगने की बाध्यता है बाध्य है वहाँ आदमी सुख और दुख भोगने के लिए परन्तु मानव योनि में इस जीवन को पा करके हमारे सामने सुख दुख भोगने की बाध्यता नहीं है क्या होता है कि जब सुख मिलता है तो जो जागृत व्यक्ति होते हैं सचेत व्यक्ति होते हैं वे उस सुख की सीमाओं को देख करके उससे असंतुष्ट हो जाते हैं कि बस इतना ही है और इसके आगे और इसके आगे तो और कुछ नहीं देख लिया और उसके साथ जब दुख मिलता है तो उनके भीतर से जीवन की एक मांग जागृत होती है। हम भाई बहन पसंद करते हैं परंतु यहाँ का कोई ऐसा संयोग आज तक बना नहीं जो वियोग में बदलने जाए यह हमारा आपका जाना हुआ तथ्य तो है लेकिन मानव जीवन की मांग क्या है तो मांग ऐसी है कि अपने को तो ऐसा प्रिय संयोग चाहिए कि जिसमें वियोग न हो ऐसी आवश्यकता अपने को मालूम होती है कि नहीं दी? होती है और ऐसे ही जन्म मरण की सीमा में बंधा हुआ व्यक्ति शरीरों के माध्यम से संसार के संयोग जनित सुखों की आकांक्षा रखने वाला व्यक्ति मृत्यु पसंद नहीं करता लेकिन उसे हमें विवश होकर वर्णन करना पड़ता है तो हमारी एक बड़ी समस्या है कि क्या मेरे लिए मनुष्य के लिए मृत्यु रहित जीवन है वियोग रहित संयोग है दुख रहित सुख है, है कि नहीं ये पहला प्रश्न है और है तो कैसे मिलता है ये दूसरा प्रश्न है तो ऐसा जीवन है कि नहीं इसका उत्तर दार्शनिक आधार पर मिलता है आस्तिकता के आधार पर मिलता है और कैसे मिलेगा अगर वह जीवन है तो हम लोगों को कैसे मिलेगा इस प्रश्न का उत्तर साधना के आधार पर मिलता है तो इन चार दिनों के बैठकों में इन दोनों पहलुओं पर यथा संभव यथा शक्ति संत से प्रसाद के रूप में जो मुझे मिला है मैं आप भाई बहनों की सेवा में पत्र पुष्प के रूप में अर्पित करूँगी तो पहला प्रश्न है दुख रहित जीवन दुख रहित सुख है की नहीं वियोग रहित संयोग है कि नहीं मृत्यु रहित जीवन है कि नहीं तो अनुभवी संत जन बताते हैं की वह जीवन है और जब मैंने संत की शरण में बैठकर जीवन की व्याख्या को सुना उन संत चरणों की धूल पाकर यह तुच्छ जीवन मिट्टी से सोना बना उन संत का अनुभव सिद्ध सत्य मैंने सुना उन्होंने यह कहा कि सच पूछो तो जिस तरह के जीवन की मांग तुम्हारे भीतर है उसी का नाम जीवन है असंतोष दुख वियोग की व्यथा जन्म मरण की बाध्यता ये जो तुम सहन कर रहे हो विवश हो कर के इसको जीवन कहते नहीं है ये तो तुम्हारी भून का परिणाम है जीवन उसी को कहते हैं कि जिसकी कल्पना तुम्हारे भीतर है जीवन उसी को कहते हैं जिसकी मांग तुम्हारे भीतर है और यह जो वर्तमान अवसर हम लोगो को मिला कि हम बैठ करके सत्य की चर्चा करें जीवन की चर्चा करें सत्संग के प्रकाश में मौलिक समस्याओं का समाधान लें तो महाराज जी ने बताया कि ये अवसर तुमको केवल इसीलिए मिला है कि तुम अपनी इस मांग की पूर्ति कर सको अन्यथा सुख दुख भोगने के लिए तो कुत्ते बिल्ली बहुत थे मनुष्य बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी लेकिन ये जो जीवन इसकी रचना हुई है इस सृष्टि में वो तो केवल इसी उद्देश्य के लिए कि मरणशील शरीर को लेकर संसार में विचरण करते हुए आप मृत्यु रहित अमर जीवन का आनंद अनुभव कर सकें, इसी के लिए ये मिला है खाने पीने सोने के लिए नहीं और प्रकृति के विधान में बंधे हुए विवश होकर रोते रोते पैदा होना और विवश होकर हाय करके मर जाना ये मनुष्य के जीवन की शोभा नहीं है यह तो मनुष्यता को हमने भुला दिया पशुता को प्रश्रय दिया उसका परिणाम हुआ कि हाय करके पैदा हो रहे हैं और हाय करके मर रहे हैं ये मनुष्य की शोभा नहीं है मनुष्य की शोभा किस बात में है कि मरणशील शरीर लेकर हम इस संसार में आए लेकिन यह जो वर्तमान समय हमें मिला है इसी समय में मृत्यु का ग्रास शरीर को बनने दें, उसके पहले अपने अमरत्व के आनंद में मस्त हो जाएं और वह अमरत्व का उस मृत्यु रहित जीवन का उस दुख रहित आनंद का इतना बड़ा प्रभाव होता है मनुष्य के व्यक्तित्व पर कि इतना आनंद आ गया मुझे जब मैंने यह व्याख्या सुनी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में मनुष्य के व्यक्तित्व की व्याख्या सुन सुन के पढ़ पढ़ के लिख लिख के हैरान हो गई थी मैं कहीं भी मानव जीवन में से दुख निवृत्ति के प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला दिन रात धूम लगा करके एक करके परिश्रम करके मैंने पढ़ने की कोशिश की इसी आशा में कि ऊंची शिक्षा से मानव जीवन की समस्याओं का समाधान मिल जाएगा नहीं मिला संत के पास बैठ करके मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिला कि तुम तो पैदा ही हुए हो इसलिए कि उस जीवन को प्राप्त करो उस जीवन से अभिन्न हो जाओ जिसमें मृत्यु का दुख नहीं है जिसमें वियोग की वेदना नहीं है जिसमें दुख का ले नहीं है उसी के लिए पैदा हुए हो तो मानव जीवन की महिमा जब हमारे सामने आने लगी तो सृष्टि कर्ता के प्रति मेरी जितनी आलोचनाएं थी जितना आक्रोश था सब खत्म हुआ मैंने कहा ये तो बड़ी बढ़िया बात है अब मनुष्य का जीवन कितना सुंदर संदिह स्थल है उस अविनाशी परमात्मा की अलौकिक विभूतियों का प्राकट्य इस नाशवान शरीर को लेकर दुनिया में विचरण करने वाले मनुष्य के व्यक्तित्व के माध्यम से होता है कितनी ऊँची बात है और नहीं तो वह अलख अगोचर परम रहस्यमय रहस्यमय ही रह जाता आप सोच करके देखो तो इन सारी स्वीकृतियों और सारी प्रतीतियों और सारे दृश्य दृश्य के पीछे जो जीवन का सत्य है जो मौलिक तत्व है जो अनादि, अनंत तत्व है उसी तत्व से अभिन्न होने का प्रोग्राम जो है वही हमारे जीवन की रचना का आधार है जिस किसी ने सृष्टि बनाई हो इतना तो निश्चित है कि मैंने नहीं बनाई ठीक है ना? और जिस किसी ने मुझको बनाया हो इससे पूर्वक हम लोग जानते है कि मैंने अपने को नहीं बनाया ठीक? ठीक, है ना तो मेरा इसी बात पर परमात्मा से बड़ा विरोध रहता था जब जब मुझे अपनी कामना पूर्ति के सुख में बाधाएं मिलती थी मिलती रही बाधाएं और ये बड़ी सुंदर योजना थी उनकी लेकिन मुझको मालूम नहीं था तो नाराज होती रहती तुम क्यों सृष्टि बनाते हो और बिना बनाए नहीं रहा जाता है तो भले सारी सृष्टि बना देते मुझको तो न बनाते ऐसा मैं कहती परमात्मा को कि तुमने ऐसा क्यों किया साहित्यकारों का साहित्य पढ़ाया जाता थोमस हार्डी के उपन्यास हमारे जमाने में पढ़ाए जाते थे तो उसमें मैं पढ़ती तो उस भले आदमी ने नाराज हो, हो करके कहा कि ईश्वर तो कृपालु पिता नहीं है वह तो बड़ा कठोर न्यायाधीश है और वह तो बना करके एक पात्र का नाम लेके उसने लिखा है कि वह तो जाकर के सो गया और फिर जगे गएगा तो मैं ऐसे ही कहा करती सुना हुआ था बचपन की अपनी परंपरा की बात सुनी हुई थी कि क्षीर सागर में शेष सैया पर विश्राम लेते हैं तो मैं बहुत सलाह देती भगवान को कि चुपचाप से जाके सो जाओ ना आराम करो गाय के लिए सृष्टि बना देते हो उथल पुथल वसी रहती है सुख दुख की लहरियों में आदमी डूबता उतराता रहता है तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है तुमको तो कोई चिंता ही नहीं है ऐसा मैं बोलती लेकिन जब से मानव जीवन की यह महिला मुझे मिली कि वो क्या है कि यह जीवन तो ऐसा उत्तम है इतना बढ़िया है इसीलिए इसको सारी सृष्टि का श्रृंगार करते हैं मानव जीवन को क्या है उसमें कि यह तो एक ऐसा बढ़िया संधि स्थल है कि इसी व्यक्तित्व में ज्ञान और प्रेम का अलौकिक तत्व अभिव्यक्त होता है अलख अगोचर अनादि अनंत अनंत ऐश्वर्य से संपन्न, अनंत माधुर्य से संपन्न, अनंत सौंदौर्य से संपन्न परमात्मा आप ही के माध्यम से अपनी विभूतियों को प्रकट करता है तो मरणशील शरीर को लेकर एक आकृति को लेकर हम संसार में आए इस आकृति को लेकर इस संसार में हम विचरण कर रहे हैं और इस आकृति के रहते हुए अनादि अनंत तत्वों की अभिव्यक्ति आपके द्वारा इस संसार में होती है तो जो संत महानुभाव संसार की इच्छाओं कामनाओं का त्याग कर देते हैं, जो संत महानुभाव ज्ञान के प्रकाश में तीनों शरीरों से संबंध तोड़ लेते हैं आस्था श्रद्धा विश्वास के आधार पर प्रेम स्वरूप परमात्मा से आत्मीय संबंध स्वीकार कर लेते हैं उनके माध्यम से ईश्वरत्व इस संसार में प्रकट होता है अपने लोगों का बड़ा आकर्षण होता है कोई ज्ञान संपन्न महात्मा हो उसके निकट बैठने मात्र से हृदय का ताप शांत हो जाता है कोई भगवत भक्त हमारे बीच में आ जाए उसके भीतर जो ईश्वरीय प्रेम का रस लहरा रहा है उसकी मधुरता वायुमंडल को मधुर बनाती रहती है उस वायुमंडल में जाकर उपस्थित होने से पीड़ित और तापित लोगों के हृदय में शीतलता आ जाती है क्या ऐसा आपने अनुभव नहीं किया है जी किया है ऐसा अद्भुत अनुभव मुझे तो इतना अच्छा लगा इतने अच्छा लगा अब मैं उसी परमात्मा से कहती हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं और आपने बड़ा अच्छा किया है जो सृष्टि बनाई है और उससे भी अच्छा किया जो मुझे बनाया और उससे भी बढ़िया काम आपने किया कि मुझे असत्य के संग में चैन से रहने नहीं दिया बहुत धन्यवाद देती हूँ परमात्मा का जब जब मैंने शरीर का सहारा लेकर संसार का सुख भोगना पसंद किया आपने मुझे बाधा दी तो सबसे बढ़िया काम परमात्मा ने क्या किया है मेरे साथ तो मैं कहती हूँ कि सबसे अच्छा काम आपने यह किया कि असत्य के संग में मुझे चैन नहीं लेने ले दिया बहुत बढ़िया काम किया परिणाम क्या होता है तो परिणाम यह होता है की दुख मिश्रित सुख ऐसी ऊपर उठ व्यक्ति को परमानंद मिलता है संयोग वियोग के मिश्रण से ऊपर उठकर कर नित्य योग का अविनाशी जीवन मिलता है जन्म मरण की बाध्यता समाप्त हो कर के अलौकिक जीवन का आनंद मिलता है अमरत्व का आनंद मिलता है तो ये बातें जो मैं आपकी सेवा में निवेदन कर रही हूँ आप ऐसा मत सोचिएगा कि केवल ये बातें ग्रंथ में लिखने की हैं कि सत्संग में बैठकर के वक्ता बोले और श्रोता सुने इस सीमा के भीतर है ऐसा नहीं है संत के पास पहुँच करके मैंने ऐसे अद्भुत अद्भुत प्रश्न उनके सामने रखे जो मेरे जीवन में थे बनावटी बातें नहीं थी सच्ची बातें थी तो संत कबीर की वाणी मैं बार बार महाराज को सुनाऊ संत साहित्य में पढ़ाया गया था पढ़ा था मैंने उनकी बाणी क्या है कहते है वो तू कहता है कागज लेखी मैं कहता हूँ आँखों देखी तो मैं महाराज को कहूँ कि महाराज मुझको आँखों दिखाइए। मेरे जीवन में उस सत्य का अनुभव कराइए तब मैं मानूंगी अन्यथा मेरे लिए ऐसा ही है जैसे आप जब बोलते है तो मैं सुनती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ की पता नहीं ये कहाँ की बातें हैं मेरे भीतर तो असंतोष भरा है मेरे भीतर तो कामनाओं की अतृप्ति का ताप भरा है मैं क्या जानूं कि परम प्रेमास्पद के आवाज अनंत रस की मधुरता कैसी होती है हमको क्या पता तो आप मुझे दीजिए तब मैं जानू कि हाँ ये बात ठीक है तब मुझे जीवन के प्रति आस्था बने तो संत की कृपा से अनंत कृपालु भगवान की कृपा से मेरी साधना के बल पर नहीं लेकिन मेरे जीवन की वेदना से दुखी हो करके संत ने भगवंत ने ऐसी कृपा की जो दुख रहित आनंद संयोग वियोग से रहित नित्य योग जन्म मरण से रहित अलौकिक अविनाशी जीवन इनके संबंध में जो चर्चाए आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत कर रही हूँ उस, उस जीवन का प्रत्यक्षीकरण संत ने भगवंत ने कराया और जब हमारे पुराने आचार्य लोग मिलते हैं जिनको वर्ग भवन में प्रश्न कर के हैरान करती थी मैं ये लोग कभी कभी पूछते हैं कि बोलो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिला तो मैं बोलती हूँ हाँ मिला क्या मिला तो मुझे बहुत आनंद आता है यह कहने में कि आखों से जो कुछ देखा जा रहा है और ऊंचे से ऊंचे बौद्धिक स्तर पर जो कुछ सोचने समझने में आता है उन सब के परे एक अत्यंत अलौकिक अदृश्य जीवन है।, है और मैंने उसका दर्शन किया मुझे इतमान हो गया मैंने समझ लिया कि भाई मानव का जो जीवन मिला है वो उलझन में पड़े रहकर भोग रहे हैं असत के संग का प्रभाव सोच रहे हैं अनंत अविनाशी परमात्मा के संबंध में तो जिसको छोड़ना है उसको छोड़ नहीं रहे हैं जिसको पाना है उसको पकड़ नहीं रहे हैं और असमंजस में दिन कटे चले जा रहे हैं। ठीक है जी तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए ये अवसर निकल जाएगा तब फिर क्या होगा इसलिए सतसंग का कार्यक्रम ऐसा नहीं होता है कि कहने वाले ने कह दिया सुनने वाले ने सुन लिया खत्म हो गया तो नहीं होता है सतसंग का अर्थ ही निवेदन किया मैंने आपकी सेवा में कि आप ही के व्यक्तित्व में नित्य विद्यमान सत्य की विद्यमानता का आनंद और रस आपको आ जाना चाहिए सीमित व्यक्तित्व में वह असीम अभिव्यक्त होगा ये असम्भव बात नहीं है अगर ऐसा न होता तो फिर मानव समाज में सत्य की चर्चा न होती एक बार मैं अपनी ही उलझन में उलझी हुई अनेक प्रकार से अपनी असमर्थता को प्रकट कर रही थी महाराज जी के सामने और मैं ये कह रही थी कि मेरी भीतर जीवन की मांग है संत ने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया कि जिस जीवन की मांग है तुम में वो है और अब मैं ऐसा करती हूँ है का अगर कुछ अर्थ होता है तो वह जीवन ही होता है बाकी कुछ है नहीं अगर केवल एक है अक्षर लिख लो और इस जीवन में उसका कोई अर्थ है तो वह अलौकिक अविनाशी आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप जीवन ही है और बाकी और कुछ नहीं है और और मे, मेरा यह कहने का अर्थ नहीं है कि आप इसको भूल भुलैया मान करके छोड़ दें तो बात नहीं है आप सोच करके देखिए बीती हुई घटनाओं को भूतकाल पर दृष्टिपात कीजिए तो किसी दिन जिन बातों को मैंने है कहा था आज वो सब खत्म हो गई है कि नहीं ये तो है तो नहीं किसी को हमने माता पिता कहा था और हर प्रकार से उनकी कृपा पर हम आश्रित थे तो आज वे माता पिता नहीं दिख रहे हैं तो मेरा है कहना मिथ्या हो गया कि नहीं ये हो गया कभी मैंने है कहा था आज वो नाम में परिवर्तित हो गया तो महाराज जी की वानी मुझे वो इतनी अच्छी लगी उन्होंने कहा कि दे की जी तुम किस फेर में पड़ी हो जिस जीवन की मांग है तुम में वही है और है के अर्थ में वही आ सकता है और उससे भिन्न जितनी बातों को हम लोग है कहते हैं, वो सब नहीं में बदल रहा है बदल जाएगा मिट जायेगा कुछ भी रहने वाला नहीं है तो पहली बात तो यह है कि मैं आप भाई बहनों को यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि आपके भीतर जिस दुख रहित आनंद वियोग रहित संयोग मृत्यु रहित जीवन की आवश्यकता महसूस होती है वह आवश्यकता ही उस शक्ति की उपस्थिति का प्रमाण है आप ऐसा मत सोचिए कि आज मुझे अच्छे मकान की आवश्यकता है तो कल वह मकान मिल सकता है और आज मुझे परमात्मा के प्रेम की आवश्यकता है तो पता नहीं वो कब मिलेगा कैसे मिलेगा और क्या जाने किसी को मिला भी है कि नहीं मिला है ऐसा चिंतन व्यक्तियों का होता है स्वामी जी महाराज के एक भक्त हैं बड़े भारी चिकित्सक हैं हृदय रोग के विशेषज्ञ हैं दूसरे दूसरे देशों में परीक्षा लेने जाते हैं अच्छे सत्संगी भी हैं। महाराज जी की बहुत संगति की उन्होंने बहुत आदर किया सेवा किया और ढाई बजे रात को वे अपने कार्य से मुक्त होते थे तो ढाई बजे रात को स्वामी जी महाराज उनको समय देते थे कि तुम आओ बैठो और जीवन पर विचार करो ऐसे सत्संगी भाई की बात मैं कहती हूँ उम्र उनकी मुझसे कुछ कम है दीदी कहते है मुझको तो एक दिन कहने लगे कि दीदी हम परमात्मा को मानते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम मानते रहे मानते रहे मानते रहे और अंत में परमात्मा ना निकले भाई चिंतन है मनुष्य का ईमानदार आदमी है उसने अपनी सच्ची बात मेरे सामने रख दी मुझको इतना धक्का लगा ऐसा दुख हुआ मुझे मैंने कहा कि भैया तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो अगर परमात्मा के संबंध में इस प्रकार का संदेह हम रखकर चलेंगे तो दुनिया में और कौन सी बात है कि जिसमें निसंदेह रहोगे और कुछ है तो कुछ नहीं है तो इसलिए मैं आप भाई बहनों से निवेदन कर रही हूँ कि आप सोचते होंगे कि कि शरीर में रोग हो गया है तो अच्छा चलो चिकित्सक को दिखा लें दवा ले लें तो रोग ठीक हो जाएगा तो रोग हो गया है तो रोग के ठीक होने में अपनी आशा है और और शरीर के नाश होने से पहले मुझे अविनाशी जीवन का आनंद मिल जाएगा तो इसमें अपने को संदेह है तो जो संभव है जो सत्य है जो होने वाला है उसी में संदेह रखो और जो मुट्ठी में से निकलता जा रहा है खिसकता जा रहा है पकड़ते पकड़ते भी हमको छोड़ छोड़ कर चला जा रहा है उसको दौड़ दौड़ करके पकड़ने की चेष्टा करो एक कथा पढ़ाई जाती थी तो उसमें ये था की दिग्विजयी सम्राट सिकंदर जब उसका शरीर शांत होने को आया तो उसने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया परिवार के प्रिय कुटुम्बी जनों को बुलाया और उसने कहा की जब, जब ये से लाश को तुम लोग अंत्येष्टि के लिए ले जाओ तो ये दोनों हाथ ऐसे खुला हुआ कफन से बाहर निकाल देना इसको मत ढकना सिकंदर ने कहा तो मंत्रिमंडल के लोग परेशान होने लगे कहने लगे कि जहाँ बना ये ऐसी आज्ञा आप क्यों दे रहे हैं इसका क्या अर्थ हो होता है तो उस महापुरुष ने अपने हृदय की भावना प्रकट की और उसने ये कहा कि देखो मैं मरने के बाद भी अपनी प्रजा की यह सेवा करना चाहता हूँ इस घटना से अपनी प्रजा को यह आदेश देना चाहता हूँ कि तुम्हारा दिग्विजयी विश्व सम्राट सिकंदर जैसे खाली हाथों दुनिया में आया था ऐसे ही हाथ पसारे यहाँ से जा रहा है यह शिक्षा मैं अपनी प्रजा को देना चाहता हूँ इसलिए मेरे इस आदेश का पालन होना चाहिए बढ़िया बात है नि? तो आज केवल एक जागृति केवल हम सब भाई बहनों के अंतर में सोई हुई मानवता के गुणों को जागृत करने की एक सब प्रेरणा आपकी सेवा में निवेदित है वो क्या है कि यहाँ जो कुछ हम सब कर रहे हैं अवश्य करें करना तो है शरीर है तो, तो हाड़ मास अणु परमाणु रक्त मास मज्जा से बना हुआ एक शरीर अपने पास है तो ईच पत्थर से बना हुआ महल भी होना ही चाहिए लेकिन होना चाहिए वो केवल इसके लिए और वो भी कब तक हमेशा के लिए तो ये संयोग रहेगा नहीं बड़े शौक से महल बनाओ और बड़े गौरव के साथ उस पर अपने नाम का पत्थर लगाओ और फिर उसी महल के भीतर से एक दिन प्रियजन कहेंगे कि अब देर हो रही है जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ तो मनुष्य का महत्व क्या है कि मनुष्य महल बनाता है और कहता है कि प्रकृति के इस बनाए हुए महल को रखने के लिए ये है मेरे लिए नहीं है मेरा परमाश्रय कहाँ है मेरा परमाश्रय तो वो है कि जिसका आदि अंत नहीं है मेरा परमाश्रय तो वो है जिसमें मृत्यु की छाया नहीं पड़ सकती मेरा जीवन तो वो है जो ज्ञान के आनंद और प्रेम के रस से संपन्न है इस निश्चय को ले करके आप चले तो संसार का कार्य भी बहुत कुशलता पूर्वक कर सकेंगे और संसार का त्याग भी बहुत आनंद पूर्वक कर सकेंगे आज संसार के संयोग जनित सुख भोग के लालच में हम अपने काम भी नहीं आए जनों के काम भी नहीं आए संसार के काम तो क्या आएंगे और परमात्मा को तो उठा करके मंदिरों में बंद कर दिया आप वहां आराम करिए हमको तो अभी दुनिया का तमाशा देखने दीजिए। ये हाल हो गया है आप भाई बहनों का ध्यान इस बात पर दिलाना चाहती हूं कि बड़ा अनमोल अवसर है बड़ा अनमोल जीवन है जो कभी नहीं हो सकता जो हृदय का रस स्रोत सुखा देता है जो विवेक पर पर्दा डाल देता है जो साधारण मानवता के व्यवहार से भी नीचे गिरा देता है उस उस कामनाओं के फेर में पड़े रह करके और एक भी क्षण अपना बर्बाद न किया जाए परिवार के भीतर अगर प्रेम और विश्वास घटता है तो क्यों अपनी कामनाओं की पूर्ति के आगे हम सब कुछ भूल जाते हैं समाज में इतना संघर्ष और इतना वैषम्य फैल गया तो क्यों महाराज कहते कि मनुष्य यदि एक परिवार के मोह में न फंसता तो एक परिवार को श्री संपन्न बनाने के लिए बृहद समाज के साथ बेईमानी करता ये नहीं करता तो अगर समाज के साथ मनुष्य वो कर रहा है कि जो नहीं करना चाहिए तो मनुष्यता के प्रकाश में नहीं कर रहा है मोह के बंधन में बंधके कर रहा है अज्ञानता के अंधकार में कर रहा है कामना पूर्ति के लालच में कर रहा है तो मानव जीवन का जो सुंदरतम चित्र हो सकता है उस चित्र को मैंने आज वर्तमान में कितना विकृत बना के रखा है क्या यह शोचनीय विषय नहीं है जी? सोचना चाहिए और बहुत ऊंचे उठ सकते हैं हम लोग बहुत सुंदर जीवन यह बन सकता है तो सुंदर बन सकता है तो हम लोग आज से ही इस दिशा में प्रयत्नशील हो जाएं उठ सकता है तो आज ही इस क्षेत्र में कदम उठाने